रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय गोविंदावंद बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय जय जय जय श्री कृष्ण बलदेव की जय देव की, की नंदन व्यास जयति पराशरसूनु सत्यवती हृदय यस्यास्य नंदनोंभ्यास यमलगल्पम जगत्प्यति विश्वसर्ग सर्गादलक्षण लक्षणाख्यम परा जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणाया तस्य हरे प... <coughs> पदकमलम वंदे श्री चैतन्य चैतन्यदेव वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवाई श्री रूप साग्र जा सह गण रघुनाथान्वित सजीव साद्वैतम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधापादा सह गण लललताशाखान्विता आजान लित भुज कनकावदात संकर्तनकमलायताक्ष विश्वभरौधधर्म पालौ वंदे जगत् कर्णवता नमस्कृत्य नरमी सरस्वती वाचाकुभ्य कृपा सन्भ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो कूणाबराशे हे रूप दुर्गत जनईक दया बुको हे भट्ट सुमते रघुनाथ दास हो श्री जीव में मे दयाल की परम मंगल श्री मध्य लीला इक्कीस मां परिच्छेद और उसमें बयालीसवी प्यार पूर्व प्रसंग में परतत्व रूप में श्री कृष्ण ही उपास्य हैं यह प्रसंग चल रहा था और इस प्रसंग में एक श्लोक की व्याख्या श्री महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी के सामने कर रहे थे कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनाध गोविंद सर्व कारण कार इस श्लोक की व्याख्या कर रहे थे और इसी प्रसंग में श्रीमद महाप्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण हरी श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं उनसे बढ़कर के कोई हो नहीं सकता है उनके समान भी कोई नहीं और इसके ंड में कह रहे हैं के त्रिपाद विभूति श्री वैकुंठ है और एक पाद विभूति ये अनंत कोट ब्रह्मांड माया साम्राज्य हमारा ब्रह्मांड तो बहुत छोटा सा है परंतु तो अनंत कोट ब्रह्मांड जिस माया समुद्र में तैर रहे हैं ऐसा ये माया समुद्र उनकी एक पाद विभूति है उसी का कर रहे हैं कि त्रिपाद विभूति कृष्ण बाक्य अगोचर श्री कृष्ण के त्रिपाद विभूति की जो महिमा है उसका क्या वर्णन किया जाए बैकुंठ की महिमा का वर्णन हम नहीं कर सकते हैं कृष्णिर वाक्य श्री कृष्ण के स्वयं के वचन हैं कि मेरे बैकुंठ की महिमा का गायन नहीं किया जा सकता है एक पाद विभूति उसके ही विस्तार को सुनो अनंत ब्रह्मांड उनमें ब्रह्मा रुद्र आदि सब विराजमान हैं उनकी भी गिनती कहां तक की जाएगी अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो उनकी भी गिनती नहीं की जा सकती है। एक दिन द्वारकाते कृष्ण देखे बारे ब्रह्मा आयिला द्वारपाल जनाइल कृष्ण रे एक दिन की बात है कि द्वारका में श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए अपने वाले ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मांड ने जब खबर करवाई उस समय द्वारपाल ने श्री कृष्ण को सूचित किया कि हमारे ब्रह्मा द्वार पर खड़े हैं कृष्ण ने कहा कृष्ण बोले कौन ब्रह्मा कौन से ब्रह्मा आए हैं कि नाम तहार उनका नाम क्या है जो द्वारपाल का थी द्वारपाल उस द्वारी ने आकर के ब्रह्मा से पूछा कि बाबा तुम्हारा नाम क्या है विस्मित होकर के ब्रह्मा ने उस समय द्वार से कहा द्वारि मान द्वारपाल, द्वार, पाल, द्वार पाल से कहा कि कह गया सनक पिता चतुर्मुख आएला आए लह देना कि, कि सनकादिकों के पिता हम चतुर्मुख ब्रह्मा आए बड़े ठसक के साथ में अभिमान के साथ में उन्होंने कहा कि सनकादिकों के पिता हम चतुर्मुख ब्रह्मा यहां आए श्री कृष्ण पहचान गए और पहचान करके श्री कृष्ण ने उस समय कहा द्वारी ब्रह्मा द्वारी जो है द्वारपाल वो ब्रह्मा को लेकर के भगवान की सभा में गए कृष्ण के चरणों में ब्रह्मा ने दंडवत किया और श्री कृष्ण ने इनका मान्य रूप में पूजन किया एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में कृष्ण ने इनका पूजा की पूजन की माने आदर पूछा तारे प्रश्न कई और श्री कृष्ण पूछने लगे कि महाराज तिलग तुम यहां आगमन कि आपने यहां किसके लिए आगमन किया किस कारण से आगमन हुआ है ब्रह्मा कहने लगे पीछे कि मेरे ताहा पाछे करीबे निवेदन जिस प्रयोजन से आया हूं उस प्रयोजन का वर्णन तो मैं पीछे करूंगा बाद में करूंगा अभी एक मन में बड़ा भारी संशय हो गया है उसको आप पूरा कर दीजिए एक संशय मने ताहा करो छेदन उस संशय का छेदन कर दो आपने ये क्यों पूछा था के कौन ब्रह्मा पूछ ले तुम कौन अभिप्राय कौन से ब्रह्मा आए हैं ये किस अभिप्राय से पूछा था आमा भाई होए मुझे मेरे बिना और भी कोई ब्रह्मा है क्या जगत में तो एक ही ब्रह्मा होता है तो फिर ये क्यों पूछा कि कौन ब्रह्मा आए तो आमा भाई मैंने मुझे हटा करके आर कौन ब्रह्मा है संसार में और दूसरा ब्रह्मा कौन सा है शून्य कृष्ण तबे कर लेन ध्यान श्री कृष्ण ने सुना और हंसकर के श्री कृष्ण उस समय ध्यान करने लगे कि अरे भाई क्या बात कर रहे हो तुम अकेले हो इसलिए तुम को तुम्हारे चार मुख हैं परतु जितने ब्रह्मांड उन सब ब्रह्मांडों में भी तो ब्रह्मा होंगे कोई थोड़ी है कि तुम्हारा अकेला ही ब्रह्मांड है असंख्य ब्रह्मागण आई नहीं तत्व कृष्ण ने जैसे ही ध्यान किया कृष्ण के ध्यान करने के साथ ही साथ असंख्यों ब्रह्माओं का समूह वहां पर उपस्थित हो गया अब ये धाम की विविता दिखा रहे हैं कि पृथ्वी का एक भाग वो है द्वारका द्वारका का एक भाग श्री कृष्ण का सभा मंडप सभा मंडप के एक कोने में अनंत कोट ब्रह्मा आ गए समागे ये धाम की विवता ऐसा दिखा रहे जैसे सीमित यमुना पुलिन में ब्रह्मा जी ने ब्रह्म मोहन लीला में अनंत कोट ब्रह्मांडों के सहित सारे प्रकृति के तत्वों के सहित कर्म इत्यादि के सहित सारी शक्तियों के सहित श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया तो सीमित जगह पर इतनी पूरी माया विभूति विभूति जीव भिभूती, सत्य के रस उन सबका श्री ब्रह्माने दर्शन कर दिया है दर्शन कर लिया इसी प्रकार यहां पर भी एक कोने में द्वारका के अनंत कोट ब्रह्माओं का दर्शन कर लिया कोटि अरबुद मुख वाले ब्रह्मा हैं गिनती में नहीं आ रहे हैं कितने ब्रह्मा तो कारों कारो गण किसी की भी गणना नहीं है कितने ब्रह्मा हैं उनकी गणना नहीं हो रही है इसी तरह से रुद्रवन आइला लक्ष कोटि बदल अनेक रुद्र आगे केवल पांच वाले रुद्र ही नहीं है यहां पर लक्षकोटिख वाले रुद्र भी आ गए आगे रुद्र आ गए हमारा ब्रह्मांड छोटा इसलिए हमारे ब्रह्मांड के जो रुद्र है वो पंचमुख होकर के विराजमान जबकि अन्यत्र लक्ष्यकोटिदन जो ब्रह्मा रुद्र हैं उनका भी वहां पर उपस्थिति हो गई इंद्रगण आयला लक्ष्य कोटि नयन इंद्र भी आ गए उनके लाखों करोड़ नेत्र हैं लोग देख चतुर्म ब्रह्मा फाफार होया उनको देख करके ब्रह्मा एकदम आश्चर्यचकित हो गए फाफर माने आश्चर्यचकित हो जाना एकदम स्तंभित हो गए हस्तिगण मध्य एन शशक रहिया और ब्रह्मा की दशा ऐसी हो गई जैसे हाथियों के बीच में कोई छोटा सा पिद्दी सा कोई खरगोश हो ऐसी उनकी छोटा सा कोई खरगोश हो ऐसे वे हो गए हैं ब्रह्मा की दशा ब्रह्मा को कौन पूछे कहीं दब गए थे? भीड़ में आसे सब ब्रह्मा कृष्ण पाद पीठ आगे सब ब्रह्मा आकर के कृष्ण के चरण चौकी जो रखी है उसके ऊपर दंडवत कर रहे हैं और दंडवत करके अपने क्रीट मुकुट उनकी मणियों को जब छुबा रहे हैं दंडवत करते हैं तो मणि उस सोने की चौकी में छूती है तो छूने पर मुकुट पादपीठे और दंडवत करते करते उस चरण चौकी में गड्ढा हो गया उनकी मुकुट क्रीट मुकुटमणिरीट कोटिदित पादपीठा इसी की व्याख्या चल रही है श्री कृष्ण की अचल शक्ति इसको कौन देख सकता है मूर्ति एक ही शरीर है। जितने ब्रह्मा हैं, वो ब्रह्मा वहां पर हैं और कृष्ण ने एक ही शरीर में उतनी अपनी मूर्तियों को भी प्रकट कर दिया माने ब्रह्मा के सामने प्रत्येक ब्रह्मा जैसे अपने अपने शहस्त्र शीर्षा भगवान जिनसे उनका जन्म हुआ उनको प्रणाम कर रहा है तो यथ ब्रह्मा तथमूर्ति एक ही शरीर यद्यपि यद्यप कृष्ण एक शरीर हैं, पर फिर भी जितने ब्रह्मा उतनी ही मूर्ति हो गई माने प्रकाश भेद धारण करके भगवान सब ब्रह्माओं को आशीर्वाद भी अनेक स्वरूप धारण करके आशीर्वाद भी दे रहे हैं पादपीठ मुकुटाग्र संघे उठे ध्वनि चरण चौकी और मुकुट में जड़ी हुई मणि ये जब टकराती हैं तो उससे अपूर्व ध्वनि उत्पन्न होती है पादपीठ के स्तुति करे मुकुट हिंसानी और उस समय ऐसा लग रहा है कि मानो देवताओं के मुकुट पादीठ की स्तुति कर रहे हैं ये उत्पेक्षा है उत्प्रेक्षा माने कल्पना शब्द का अर्थ भी होता है कहीं कल्पना करना उपमा शब्द का अर्थ होता है समानता शब्द का शब्दार्थ बता दें उपमा माने शब्द समानता शब, शब, शब, और उत्प्रेक्षा माने कल्पना करना तो यहां पर कल्पना की जा रही है कि मानो मुकुट चरण चौकी की वंदना कर रहे हैं यहां पर मुकुट भी जल माने जाएंगे और चरण चौकी भी जड़ जैसी दिख रही है पंत मानो जड़ वस्तु भी प्रार्थना कर रहा है यह एक एक अद्भुतता दिख रही है अतोक्ति अलंकार का यहां प्रयोग हो रहा है या विरोधाभास अलंकार का यहां प्रयोग हो रहा है कि जड़ होते हुए भी जड़ वस्तु भी स्तुति करती है जो हाथे ब्रह्मा रुद्रादि अब ब्रह्मा रुद्र सब हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारे बड़ी कृपा आपने हमारा स्मरण किया हमको आपका दर्शन करने का स्व प्राप्त हो गया हमारे भाग्य ऐसा कहते हुए हम दास को अंगीकार करें कौन आज्ञा जिसको हम शोधार करेंगे भगवान बोले नहीं नहीं कोई काम नहीं था तुम सबको देखने की मन में इच्छा हुई थी इसलिए सबको एक बार देखने की इच्छा थी इसलिए एक जगह पर सबको बुला लिया है सुखी हो कोई दैत्य इत्यादि का भय तो नहीं है ना सब कह रहे हैं नहीं नि, महाराज आपकी कृपा से सर्वत्र हमारी विजय है दैत्य का क्या करेगा हमारा जब आपकी कृपा है तो तारा का तोमार प्रसादे सर्वत्र जय आपकी कृपा से सर्वत्र विजय ही है संप्रति ये वह पृथ्वी समय पृथ्वी पर जितना भी भार था आपने अवतीर्ण होकर के उस भार का निवृत्ति कर दी है भार का संहार कर दिया है द्वार का आदि विभुतार एक द्वार का आदि इनका जो वैभव है वो इसका प्रमाण होकर के विराजमान है अमार ब्रह्मांडे कृष्ण सभा ज्ञान तो यहां पर श्री ब्रह्मा ये जानगे के अमार ब्रह्मांडे कृष्ण सभाल ज्ञान एक आश्चर्य की बात है कि जितने भी ब्रह्मा आए उनको ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण मेरे ही ब्रह्मांड में अवतरित हुए इसलिए वे प्रणाम कर रहे हैं और मुझे बुलाया है और मेरे ही ब्रह्मांड में श्री कृष्ण का अवतार हुआ है ऐसा समझ करके वे सारे ब्राह्मण ब्रह्माएं श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं सब ये मान रहे हैं जैसे मेरे ही ब्रह्मांड में कृष्ण का अवतार है और मुझे बुलाया और ये जो और ब्रह्मा आए हैं ये सब तो कहीं बुलाए हुए वैसे ही अतिथि के रूप में आए हैं और भगवान का अवतार हुआ है मेरे ही ब्रह्मांड में ऐसा सारे ब्रह्मा मान रहे कृष्ण सह द्वारका वैभव अनुभव हे कृष्ण के साथ में द्वारका का वैभव दर्शन हुआ एकत्र मिल के हो काहो ना देखे और सब इतनी भीड़ है फिर भी कभी सबको ये अनुभूति होती है कि के भगवान केवल मुझसे ही मिल रहे हैं और किसी दूसरे से नहीं मिल रहे हैं नरंतर नरंतर ये विरुद्ध धर्माश्रय का भगवत स्वरूप में निरंतर निरंतर विराजमान ये अचिंतता भगवान की विराजमान है अचिंतता का जैसे पहले भी वर्णन कर चुके हैं अचिंता का अर्थ है तर्क से अगोचर होना एक अर्थ ये मुख्य अर्थ नहीं है अचिंता का दूसरा अर्थ है विरुद्ध धर्माश्रय यह भी मुख्य अर्थ नहीं है अचिंतता का तीसरा अर्थ है कि अविकृत परिणाम भगवान स्वयं में विकार आए नहीं और जगत के रूप में अपने आप को परिणत कर दे जैसे चिंतामणि कल्प उनमें तो कोई विकार आता नहीं है और वे किसी भी चीज को उत्पन्न कर देते हैं परिणाम स्वयं अविकृत रहना और अनंत कोटी ब्रह्मांडों को प्रकट कर देना यह भी अचिंतता है तो विरुद्ध धर्माश्रय अविकृत परिणाम और तर्क आतीतता और चौथा अचिंतता का अर्थ है कि जहां श्री प्रभु अपूर्ण रूप से मन से परे होकर के सर्व काल में सर्व वस्तु को प्रकट करने की सामर्थ्य रखते हैं एक काल में अनेक रूपों में अपने आप को प्रकट कर देना यह भी अचिंतता का एक स्वरूप है कि सबको अलग अलग अनुभूति होना और एक काल में सब जगह रहते हुए भी सब सबको सबके सामने अपने आप को प्रकट कर दें। तो मुख्य रूप से तीन वस्तुएं अचिंतता का अर्थ है अचिंता का एक अर्थ है तर्कातीत दूसरा है विरुद्ध धर्माश्रयता तीसरा है कि अविकृत परिणाम और चौथा एक अर्थ है शक्ति परिणामवाद शक्ति परिणामवाद का तात्पर्य है कि स्वयं आप कोई कार्य नहीं करेंगे अपनी शक्तियों के द्वारा कार्य कराते हुए विराजमान हो जाएंगे शक्ति के रूप में परिणाम भगवान ने में परिणाम आ गया तो भगवान विकारी कहलाने लगेंगे परंतु भगवान स्वयं विकारी नहीं होते हैं और शक्ति परिणाम के रूप में शक्ति के माध्यम से आप जगत को उत्पन्न करते हैं जीवों को उत्पन्न करते हैं और ऐसी स्थिति में जीव जगत के दोष जीव जगत में ही रह जाते हैं ये साम सामान्यतः चार अचिंत्य के अर्थ हैं फिर से दोहरा दें विरुद्ध धर्माश्रयता अविकृत परिणाम स्वयं में बेकार आया नहीं जगत को प्रकट कर दिया फिर शक्ति परिणाम शक्ति के माध्यम से जगत को प्रकट किया और आप उस समय जो विरुद्ध धर्माश्रय था उनको धारण करके विराजमान तो तर्कातीतता विरुद्ध धर्माश्र अचिंत अः जो अविकृत परिणाम और शक्ति परिणाम ये चार चीज के द्वारा आप जगत को उत्पन्न करते हुए अचिंत्य रूप में विराजमान परंतु इन सबको ये टुकड़े टुकड़े हैं इन सबको यदि एक शब्द में कहा जाए तो एक शब्द में कहा जाएगा अचिंत का का अर्थ के मानव अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं पहचान सकता शास्त्र ने जैसा वर्णन किया है उसके हिसाब से भगवान को देखो स्वयं अपनी बुद्धि न लगा करके शास्त्र के अनुसार ही भगवान को देखा जाता है यह अचिंत परिणाम का मुख्य अर्थ है कि शास्त्रीय वेद हम अपने तर्क के द्वारा उनको नहीं जान सकते शास्त्रीय के वेद्य होकर के विराजमान है यही अचिंतता मानव की बुद्धि के द्वारा वेद्य नहीं है अचिंत है अचिंत्य जो शास्त्र हैं उनके द्वारा वेद्य है तो यहां पर यही अचिंतता ब्रह्मा की दिखा दी तब कृष्ण सर्व ब्रह्मा गोड़े विदाए देला उस समय श्री कृष्ण ने सारे ब्रह्माओं को विदा दी गणवत होकर के सारे ब्रह्मा अपने अपने घर को समझ गए चले गए उन ब्रह्माओं को यह नहीं दिखा कि कोई दूसरे ब्रह्मा भी यहां पर है सब यही समझ रहे हैं कि भगवान ने मुझे बुलाया और मुझसे कोई काम होगा परंतु भगवान ने कह दिया नहीं नहीं खाली तुम्हारी तो कुशल पूछनी थी जैसा राजी खुशी पूछनी थी इसलिए तुमको बुला दिया अब कोई तकलीफ तो नहीं है तो सब कह रहे हैं मेरे ऊपर कितनी कृपा है कितनी कृपा जैसे मुझे विशेष रूप से भगवान ने स्पेशल मुझे ही बुलाया मेरे साथ में व्यक्तिगत संबंध रखते हुए भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की ऐसा मानकर के अति कृत्य होकर के सारे ब्रह्मा अपने अपने घर को चले गए अब देख चतुर्मुख ब्रह्मा हई चमत्कार इसको देख करके चतुर्मुख ब्रह्मा को बड़ा चमत्कार हुआ और कृष्ण के चरणों में ये बार बार नमस्कार कर रहे हैं ब्रह्मा कह रहे हैं मैं पहले इस बात की कल्पना कर रहा था कि भगवान भ अनंत शक्ति होगी और अनंत ब्रह्मा भी ब्रह्मांड भी रहे होंगे पूर्व आमी ये निश्चय कही अनंत ब्रह्मांड भी हैं ये कहीं मेरे मन में संदेह तो था परंतु तो आज उसका निर्णय हो गया तार उदाहरण आमी आज इसे देखें उसका उदाहरण मैंने आज को देखा कि आपकी महिमा केवल मेरे ब्रह्मांड तक ही सीमित नहीं है आज मुझे पता लग गया कि अनंत अनंतकोट ब्रह्मांड है उनमें भगवान की अनंत अनंतकोट महिमा अतः अर्थात जानन तो एवं जानंतु किम बहुत्या जो लोग ये कहते हैं भाई हमने ब्रह्म को देख लिया हमने ब्रह्म को जान लिया ईश्वर को जान लिया ठीक है उनको कहने दो जानंतु एवं जानंतु जानंते जानन तू जो जानते हैं उनको जान लेने दो किम बहुत्या मैं उनके साथ में बहस क्यों करूं न मैं प्रभो मैं अपनी बात कह सकता हूं कि मैं मैंने मेरे लिए हे प्रभो आप मनसो बपशो बाचो मन वाणी और इं, आ, इंद्री इन इं तीनों के द्वारा आपका वैभव मेरे गोचर नहीं है माने मन से मैं आपके वैभव को सुन नहीं सकता हूं आंखों से आपके वैभव को देखने की सामर्थ्य नहीं है उतना ही देख सकता हूं जितना आप दिखाएंगे और वाणी से उतना ही वर्णन कर सकता हूं जितना आप मुझसे कहलवा लेंगे उतना ही मैं वर्णन कर सकता हूं सो मैं मनसो बपसो बाच मेरी मन वाणी और शरीर इनके द्वारा आपका वैभव तम वैभवम आपका जो वैभव है वो मैं न गोचर रहा मेरे द्वारा गोचर नहीं है और चुपके से ये कह रहे हैं कि मेरे द्वारा भी गोचर नहीं है और आपका वैभव आपके द्वारा भी गोचर नहीं है मारा ये ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि मैं ही नहीं जानता हूं आप भी अपने गुणों का वर्णन करने के लिए बैठेंगे तो अनंत अनंत होने से आपका वैभव आपको भी गोचर नहीं है तो ये ईश्वर में कमी आ जाएगी तो उसकी सर्वज्ञता में कमी आ जाएगी नहीं जो अचिंत वस्तु है यदि उसका पूर्ण बोध नहीं हो तो सर्वज्ञता में कोई कमी नहीं आती अथवा अच्छा जो वस्तु है ही नहीं उसका बोध नहीं हो तो सर्वज्ञ की सर्वज्ञता में व्यवहार में कमी नहीं आती जैसे दासी के पुत्र की एक कान छोटा है ऐसा कहा जा सकता है क्या जो आ, आ, मन बंध्या का जो पुत्र है उसका एक कान छोटा है जब वो काना है अब एक कान छोटा क्यों हुआ किसी से पूछ रहे हैं बताओ बंध्यापुत्र कहा एक कान छोटा क्यों हुआ तो उत्तर तो यही होगा बंध्यापुत्र होता ही नहीं है तो फिर कान कहां से आया जो बांझ है उसके पुत्र है ही नहीं आकाश कुसुम है ही नहीं बोले आकाश कुसुम का रंग नीला है नीला है कि नहीं जरा बताओ तो यदि सर्वज्ञ व्यक्ति भी यह कहे कि मैं नहीं जानता हूं तो इससे उसकी सर्वज्ञता में बाधा नहीं आती तो जो वस्तु अचिंत्य है या जो वस्तु है ही नहीं यदि उसका ज्ञान नहीं है तो सर्वज्ञता में बाधा नहीं आती इसी प्रकार यदि ठाकुर अपनी महिमा को स्वयं नहीं जानते हैं तो ठाकुर की महिमा में कोई बाधा नहीं आती है क्योंकि ठाकुर की महिमा अचिंत्य है तो जो वस्तु अचिंत्य है उसका वर्णन यदि नहीं किया जाए तो सर्वज्ञ की सर्वज्ञता में बाधा नहीं आती जैसे आकाश कुसुम का क्या रंग है क्या रंग होता है इस प्रश्न का उत्तर सर्वज्ञ भी नहीं दे, दे पाएगा और यदि वो नहीं देता है तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि उसमें सर्वज्ञता नहीं है तुम ज्ञान ही नहीं हो जो वस्तु तो है ही नहीं अस्तित्व में ही नहीं है उसका वर्णन कैसे किया जा सकता है इसलिए बहुत सारी वस्तुएं हैं जो कि निषेध होने पर भी सर्वज्ञता में जिनका प्रभु की सर्वज्ञता में या भक्तों की सर्वज्ञता में उनका अंतर नहीं आता है उनका प्रभाव नहीं पड़ता है तो यहां पर ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि जानंत एवं जानंतु किम बहुत जो कह रहे हैं हम जानते हैं उनको कहने दो मैं उनके साथ में बास नहीं करूंगा पंत मैं इतना कह सकता हूं कि आपका वैभव मेरे मन वाणी और इंद्रियों के द्वारा गोचर नहीं है मैं अपनी बात कह सकता हूं और मुझे लगता यह है कि यदि मेरा गोचर नहीं है तो और किसी को भी किया होगा और आपको भी नहीं पंत ऐसा होने पर आपकी सर्वज्ञता में कहीं बाधा नहीं आती है। ये बात भी तो जो अचिंत्य वस्तु है या जो वस्तु कहीं अस्तित्व में है ही नहीं ऐसे वस्तु के विषय में ज्ञान न होना या सर्वज्ञ की सर्वज्ञता को बाधित नहीं करता है कृष्ण कहे ऐ ब्रह्मांड पंचाशत कोट योजन अति क्षुद्रताते तो मार्चार चार बदन बोलिए जो ब्रह्मांड है ये 50 करोड़ योजन का ब्रह्मांड है पंचाशत को यो, योजन 50 करोड़ जबकि हमारी जो पृथ्वी है उसका यदि ऑर्बिट देखा जाए तो वो छत्तीस हजार योजन के लगभग है हमारी प्रति तो कहां छत्तीस हजार योजन कहा 50 करोड़ योजन तो श्री श्रीमद् भागवत में जिस भूगोल का वर्णन किया गया वो है 50 करोड़ योजन का पंचम स्कंध में जबकि वर्तमान हमारा जो ग्लोब है वो केवल छत्तीस हजार माइल उनके विस्तार का वाह है तो ऐसी स्थिति में ये जो हमारा जिसको हम ग्लोब या पृथ्वी कहते हैं या तो जो ब्रह्मांड है उसका कोई छोटा सा भाग ही होगा हो सकता है कि कभी पृथ्वी का वो विशाल जो पृथ्वी थी उसका कोई भाग कहीं अलग हुआ हो टूटा हो और उस टूटे हुए भाग में हम कहीं स्थित हो वहां पर हम बस रहे तो योगियों ने जिस समाधि में जिस वस्तु को देखा वो वैसा नहीं है वैसा ही है जो हमको दिखता है वह उसका एक अंश मात्र है वह उसकी एक केवल खंड मात्र है वह संपूर्ण नहीं है तो कृष्ण कहे ये ब्रह्मांड पंचाशत कोटि योजन ये ब्रह्मांड पचास करोड़ योजन का है अत्यंत चार बदन क्योंकि ब्रह्मांड है, छोटा है इसलिए मैंने तुमको केवल चार मुख दिए परंतु कौन ब्रह्मांड में कोई सौ करोड़ योजन का है कोई लाख करोड़ योजन का है कोई बीस लाख नृत्य मतलब बीस लाख बीस लाख योजन का है कोई करोड़ करोड़ योजन का भी हो सकता है है इसलिए उनके ब्रह्माओं को भी अलग अलग मुख दिए गए हैं परंतु ये सारे ब्रह्मांड श्री माया समुद्र के एक चिल्लू जल में आ गए गोविंद लीलाम गोविंद बिरदावली की वंदना में श्री रूप गोस्वामी जी एक श्लोक कहते हैं ब्रह्मा ब्रह्मांड कानी खेला ताद्र लीलांड सरसृजन सु जल जलकुडोवा ये बैकुंठ कुल्या कर्तव्या तस् का स्तुति तो ब्रह्मा ब्रह्मांड भाणे ब्रह्मा जो है एक ब्रह्मांड के भीतर ब्रह्मा है सर सिंह संबोधन सृष्टि करते हैं और ताम उस सृष्टि को ब्रह्मांड को फोड़ने के लिए वहां पर रुद्र भी विराजमान है उसी ब्रह्मांड में जैसे अभी अभी कथा में यहां पर वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्मा और रुद्र सब आए तम निर्भं खेला खुलित मतना और ब्रह्मांड का प्रलय करने में भी उनको और आपको कोई कठिनाई नहीं होती है खेला खेल खेल में आप ब्रह्मांड का प्रलय भी कर देते हैं पान ये न्युंज आपने क्रिया क्रिया में ही सृष्टि और क्रिया क्रिया में ही प्रलय करने के लिए पान न्यूंजी उन ब्रह्मा और शिव को नियुक्त कर दिया ऐसे ब्रह्मांड ऐसा एक ब्रह्मांड हुआ कोटि जल कुडवा, यदि माया समुद्र के एक कुडवा जल को लिया जाए माने एक चुल्लु जल को लिया जाए तो एक चुल्लु जल में अनंत कोट ब्रह्मांड तैरते हुए मिल जाएंगे जैसे गंदे जल के एक चुल्लू को कोई ले तो उसमें अनेक अमीवा दिख जाएंगे अनेक मच्छरों के वो जो अंडे हैं वो इतने से जल के भीतर अनेक अमीवा जैसे उसमें दिख जाएंगे इसी प्रकार आपकी भी स्थिति है कि यदि बैकुंठ के इस माया समुद्र के एक चुल्लु जल को लिया जाए तो उसमें अनंत कोट ब्रह्मांड तैरते हुए मिल जाएंगे तो एक ब्रह्मांड का जब इतना बड़ा विस्तार है तो माया समुद्र के विस्तार का क्या वर्णन किया जाए परंतु तो शास्त्र कह रहे हैं कि वो माया समुद्र भी एक पाद विभूति है त्रपाद विभूति नहीं है त्रपाद ऊर्ध् उदय पुरुष पादो सेहा भगवत्न एक पाद विभूति माया है और त्रपाद विभूति वैकुंठ है तो बताओ आपकी स्तुति यदि हम करने के लिए बैठेंगे तो हम स्तुति वर्णन करने में कहीं न कहीं हास्य के पात्र बन जाएंगे हंसी के पात्र बन जाएंगे इसलिए आपकी स्तुति महिमा का गायन करने में हमारा अधिकार नहीं है हमारा अधिकार तो केवल आपके लीला चरित्र गायन करने में ही आपका अधिकार है लघु में यही पद्म पुराण के वचन दिए गए <coughs> के तस्या पारे परम व्योमी त्रिपाद भूतम सनातनम माया के पार माया समुद्र के पार त्रिपाद विभूति जो बैकुंठ धाम है वो विराजमान है वो बैकुंठ अमृत है शाश्वत है नित्य है अनंत है परम है श्रेष्ठ स्थान है बैकुंठ के कई भाग हैं जितने भी अवतार उतने ही बैकुंठ मत्स्य बैकुंठ अलग और बैकुंठ अलग और कुंभ अलग राम बैकुंठ जिसको साकेत कहते हैं वो अलग कृष्ण बैकुंठ अलग ऐसे सारे वैकुंठ परम नारायण उनके अलग तो वैकुंठ उनके ही शीर्ष भाग में जाकर के वैकुंठ विराजमान वैकुंठ के ऊपर जाकर के श्री राम साकेत धाम वो विराजमान साकेत के ऊपर जाकर के श्री द्वारका द्वारका के ऊपर जाकर के मथुरा मथुरा के ऊपर जाकर के श्रीमद वृंदावन विराजमान है ये महिमा को दिखाने के लिए वर्णन किया मतलब वृंदावन धाम की जय धाम विराजमान है परन्तु वो धाम व्यापक है इसलिए जैसे ऊपर है ऐसे यहां पर हम बैठे हैं ये भी गोलोकधाम है इसको भी गोलोकधाम ही कहेंगे हमारी आंखों के आगे वो लीला नहीं दिख रही है आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा पर रहा है वस्तु को प्रकट करना लक्ष्य नहीं है यहां पर आंखों का पर्दा हटाना यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए आंखों का पर्दा हट जाएगा तो वस्तु कृपा के कारण स्वयं हमको दिख जाएगी जाएगीवे कृष्ण ब्रह्मा के दिल लेन विदा उस समय श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को विदा दी कृष्ण के विभूति को ब्रह्मा उस समय जानने का प्रयास कर रहे हैं परंतु कृष्ण की विभूति को नहीं जाना जा सकता इसलिए अधिश्वर शब्द का प्रयोग यहां पर किया गया त्रिधीश्वर यह जो श्लोक है उसमें त्रिधीश्वर शब्द का जो प्रयोग किया के बल भारत चिलोकपालय किरीट कोटी दित पाद पीठ चिरलोकपाल भी जिनकी स्वयं तो साम्यात सहस्त्रधीशा वे स्वयं साम्य उनके बराबर नहीं है बढ़कर के तो कोई होगा कहां वे त्रिधीश्वर होकर के विराजमान है पूर्वोक्त ब्रह्मांड यथ दिखपाल अनंत वैकुंठावरण चिरलोकपाल अब जैसे ब्रह्मांड के जो दिक्पाल हैं इसी प्रकार अनंत वैकुंठ आवरण उनमें भी चिर लोकपाल हैं लोकपाल लोकपाल में भी अंतर जैसे हम हमारे ब्रह्मांड में लोकपाल है पूर्व दिशा का स्वामी इंद्र है फिर जो अग्नि दिशा है उसका अग्नि है फिर दक्षिण दिशा उसका यम है फिर नैत्य दिशा उसकी मृत्यु है उसका लोकपाल पश्चिम दिशा उसका लोकपाल वरुण माना गया फिर वायव दिशा उसका लोकपाल वायु वायु माना गया जो उत्तर दिशा है उसका लोकपाल सोम या कुबेर माना गया और ईशान उसका लोकपाल माना गया शिव तो आठों जो दिशाएं हैं उनके आठ लोकपाल हो गए दिशा का ब्रह्मा और निशे की दिशा का अनंत ऐसे दस लोकपाल माने गए तो जैसे हमारे यहां पर हमारे ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए दस लोकपाल हैं यहां पर कह रहे हैं बैकुंठ आवरण चिर लोकपाल जो नाम इनका है बैकुंठ जो है उनके भी आवरण देवता के रूप में ऐसे ही चिर लोकपाल हैं परंतु उनके साथ में चिर शब्द जोड़ा गया वे इटरनल होकर के विराजमान है चिर होकर के विराजमान है वे एकाएक एक एक मन में माया माया के बने हुए नहीं है वे भगवान के बैवर के बने हुए उनका नाश नहीं है इन लोकपालों का तो नाश है हमारे वाले परंतु बैकुंठ के जो लोकपाल हैं उनका नाश नहीं तो ऐसे लोकपाल भी श्री कृष्ण की वंदना करते हैं मण पीठे ठेका ठेकी उठे झन झनझन बार बार जब प्रणाम करते हैं तो जो श्री वैकुंठनाथ श्री कृष्ण द्वारकाधीश उनकी चरण चौकी पर कहीं झनझनाहट उत्पन्न होती है आवाज होती है पीठस्तुति करे मुकुट हेन अनुमानी, उससे ऐसा लगता है कि भगवान की चरण चौकी की ये मुकुट बंदना कर रही है ये अनुमान किया जा रहा है उत्प्रेक्षा यहाँ पर हुई निश्चित कृष्ण नित्य विराजमान चित शक्ति संपत्तिष ईश्वर्य नाम भगवान की जो शक्ति है उनको चित शक्ति कह दिया गया छह श्री कृष्ण में से विराजमान हैं तो स्वयोग मायावलम दर्शयता गृहित विस्मापनम स्वच्छ सौ परम पदम भूषण भूषण अंगम स्वाज लक्ष्मी आपकी नित्य आप निज लक्ष्मी में, में पूर्ण काम होकर के विराजमान हैं वेद आपको स्वयं भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अपार है वे माधुर्य के सिंधु होकर के भी विराजमान ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों के सिंध सिंधु है उनमें स्नान करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं है तार छील एक बिंदु सो स्नान करना तो बड़ी दूर की बात है भगवान के वैभव माधुरी को पूरी तरह से एक बिंदु को भी पूरी तरह से पहचानना कठिन है ऐश्वर्य कहते कहते प्रभु की माधुरी की स्फूर्ति श्री गौर हरि को होने लगी कृष्ण के माधुरी की अभी ऐश्वर्य का वर्णन चल रहा था ऐश्वर्य का वर्णन करते करते माधुरी की स्फूर्ति होने लगी और माधुरी की स्फूर्ति होने पर यह श्लोक श्रीमद महाप्रभु ने पढ़ा उपयकम ये कृष्ण स्वरूप मनुष्य लीला के उपयुक्त है मर्त लीला औकम मर्तलीला के ही उपयुक्त कृष्ण स्वरूप है अर्थात मनुष्य स्वरूप में सेवा की जितनी संभावना साधक को प्राप्त होती है और जितना माधुर्य प्रकट होता है इतना कहीं दूसरी जगह नहीं होता अब ये माधुर्य ऐश्वर्य क्या है एक परिभाषा श्री राजन चंद्रिका में श्री विश्वना चक्रती ने दी माधुरी की परिभाषा दी कि महा ऐश्वर्य से आविर्भावे अनाविर्भावे बा नरवक लीलाया अपरित्याग जहां ऐश्वर्य प्रकट हो रहा हो परंतु मनुष्य लीला का त्याग न हो उसका नाम है माधुरी और जहां मनुष्य लीला का त्याग हो जाए उसी का नाम कहेंगे ऐश्वर्य तो जहां मनुष्य लीला का त्याग ना हो और ऐश्वर्य प्रकट हो रहा हो उसका नाम है माधुरी। जैसे कृष्ण की विभूता प्रकट हो रही है मैया घर की बड़ी से बड़ी रस्सी ले आई गांठ लगा करके पूरी लंबी चौड़ी रस्सी बना ली पंथ कलिया की कमर में लपेट रही है दो अंगुल छोटा हो रहा है कृष्ण में विभूता प्रकट हो रही है परंतु तो कमन में मैया ने जो कोजनी पहनाई है उस कोजनी को खोल करके यदि कन्हैया की कमर में पहनाए तो पट पहनने में आ जाती है अब मैया आश में है कि कोदनी को नाप करके देखा डेढ़ की थी और वो कन्हैया के कमर में बारवा पहना करके देखा तब भी पहनने में आ गई और बड़ी से बड़ी डोरी में कन्हिया बदले आ रही है ये क्या है मैया घबरा जाए कि ये कोई अलाय भलाय तो कृष्ण अपने जो मनुष्य लीला है उसका त्याग नहीं करते हैं अतः ऐश्वर्य के भाव होने पर भी माधुरी लीला बनी रहती है मधुर बना रहता है जहां त्याग कर देंगे वहां पर ऐश्वर्य हो जाएगा कनिया के मुख में मैया अनंत कोट पूरे ब्रह्मांड को देख रही है ब्रह्मांड के भीतर जगत को भी देख रही है माने भारतवर्ष की भूमि को उसमें भूमि को भी देख रही है अपने आप को भी देख रही है और कन्हैया के मुख में कन्हैया को भी देख रही है मृत भक्षण लीला और आप ये दिखा रहे हैं कि मैया केवल मैं स्वरूप शक्ति का ही स्वामी नहीं हूं मैं तटस्था शक्ति का भी स्वामी हूं और बहिरंगा शक्ति का भी स्वामी हूं वो बहिरंगा शक्ति वह भी मेरा ही आश्रम लेकर के बिराजमान ये मैया को आपने दिखा दिया पर दिखाने पर भी आपका मुख उतना सा है मैया कह रही बेटा मैया फाड़ियो मैं तेरे मुख में कहा देख रही और आप जरा जोर से मुंह फाड़े तब भी मैया को कुछ नहीं देखे जहां सारा ब्रह्मांड देख लिया उधर में वहां पर मैया कुछ भी नहीं देख पा रही हैं वो छोटा सा बटुआ सरी का मुख है और बगल में गलुआ में माटी की पेड़ा माटी का लड़ुआ अभी भी रखा हुआ है चूस चूस करके स्वाद ले लेकर के मिट्टी खा रहे ये एक काल में विभिता परिच्छन्नता दोनों यहां प्रकट हो रही है तो यहां पर यही दिख रहे हैं तो अब एक इसी बात को तो एक कवि एक कविता के रूप में यहां प्रकट किया यथाराग जो भी राग हो उस राग में गाया जा सकता है ये कृष्णेर ने खेला सर्वोत्तम नर लीला नर वाहर स्वरूप कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं उन सब में सर्वोत्तम लीला यदि कोई है तो वो मनुष्य लीला है श्री कृष्ण अपने मूल रूप में भी नाकृत हैं। ये नाकृत रूप कहीं से स्वीकार किया हो माया के कारण धारण कर लिया हो ऐसा नहीं कभी कभी ये अपने सिद्धांत के अनुसार भ्रम की बात कह दी जाती है किन्नी संप्रदायों के द्वारा ज्ञानियों के द्वारा के जिसने सारे जगत की रचना की क्या वो अपने लिए एक शरीर नहीं बना सकता है उसने अपने लिए भी शरीर बना लिया वो तो निर्गुण है शरीर जो है वो तो मायक है ऐसा कह दिया जाए तो वो उचित नहीं है यहाँ पर उसका खंडन कर रहे हैं कि नरबपु ताहार स्वरूप श्री कृष्ण का मनुष्य आकार वह कृष्ण का स्वरूप ही है उसने श्री कृष्ण ने माया के कारण ब्रह्म ने निर्गुण निराकार ब्रह्म ने माया के कारण कोई सगुण रूप धारण किया हो ऐसा नहीं तो कृष्ण ने यथे खेला सर्वोत्तम नर लीला कृष्ण की जितनी भी लीलाए हैं उनमें सर्वोत्तम मनुष्य लीला है और श्री कृष्ण का सर्वोत्तम जो स्वरूप है वह नरबपू ही है उसमें भी गोप वेश वेण का नवकिशोर नटवर श्री गोपवेश वेणुवादन करते हुए नवकिशोर नटवर नर धारण करते हुए श्री कृष्ण अपूर्व से विराजमान है नटवर कहकर के ये दिखाया नटवर इसकी व्याख्या में श्री बल्लभा जी ने नट का अर्थ किया कि कृष्ण का रूप ऐसा है जो निरंतर विराह भाव को उत्पन्न करता है और वर का अर्थ है वो निरंतर मिलन भाव को उत्पन्न करता है उत्कंठा और उसकी पूर्ति दोनों एक काल में भूख और भोग्य सामग्री दोनों एक काल में होती है तब तो भोग होता है सुखद और यदि एक भी चीज गायब हो भूख गायब हो या भोग्य सामग्री गायब हो तो भूख कष्ट हो जाएगी तो यहाँ पर नटभल बपू जो जो पीते हैं त्यो त्यो उत्कंठा बढ़ती है भूख भी बनी रहती है भूख इस में कहीं समाप्त होने वाली नहीं है मिलत मिलत मिलवो चाहे मिले मिलन की भूल श्री प्रियालाल नकुन में मिले हैं मिले रहे हैं मिलना चाह रहे हैं और मिलते मिलते मिलन की भूल हम मिल चुके हैं इसको भूल जाते तो कभी मिले है? मिले रसगवर रंगसों अभी अभी परम रंग के साथ में उल्लास के साथ में भी मिले हैं परंतु तो प्रतिमिंद प्रति फूल प्रत्येक में फूल रहे हैं। और पर रहे हैं और और फिर भी भी मिलक मिलक मिल चाहे मिलते मिलते भी मिलना चाहते तो ये नटवर स्वरूप मिलन को भूत बढ़ी रहती है यहाँ पर उपयोगिता ह्रास नियम कहीं भी लागू नहीं है ये नियम किसी से मिल गए तो अब उपयोगता समाप्त हो गई कृष्ण की ऐसा नहीं कभी कृष्ण की उपयोगिता समाप्त नहीं कृष्ण मधुर रूप सुन सनातन ए रूपे एक कर्ण दुवाय सर्व भवन त्रिभुवन श्री इस रूप के एक कर्ण में संपूर्ण संपूर्णलोक डूब जाता है सर्व प्राणियों का यह आकर्षण करने वाला है योग माया चित शक्ति विशुद्ध सत्व परिणति तार शक्ति लोके दिखाई था श्री भगवान में एक शक्ति विराजमान है उसका नाम है योगमाया देखिये योगमाया की परिभाषा दे रही योग माया किसका नाम है दुर्घट घटना पटीयसी शक्ति का नाम योगमाया है जो एक काल में विरुद्ध धर्माश्रय प्रकट कर दे तो योग माया योग माया माने योग माया की जहां व्याख्या की गई वहां व्याख्या यही कही दुर्घटना योग माया अर्थात प्रियालाल इनका योग कराने के लिए ये भी एक है कि प्रियालाल का योग कराने के लिए माया माने जो शक्ति प्रियालाल का योग कराती है वह योग माया है तो योग माया चित्त शक्ति भगवान की जो स्वरूप में शक्ति है उनको कहा जाएगा चित शक्ति जो भगवान की स्वरूप शक्ति नहीं है उनको कहा जाएगा या तो तटस्था शक्ति जीव या त्रिगुण शक्ति चित शक्ति नहीं कहा जाएगा भगवान की जो स्वरूप शक्ति है उनका नाम है चित शक्ति चित शक्ति का ही एक स्वरूप है योग माया इसको यू समझें कि चित शक्ति के तीन स्वरूप हैं आह्लादिनी संधनी और संबित आह्लादनी का तात्पर्य है जिसके द्वारा श्री कृष्ण स्वयं आनंदित हैं दूसरों को आनंदित करते वो भगवान की शक्ति आनंद शक्ति है उस आनंद शक्ति का नाम ही आह्लादनी शक्ति है ब्रह्म की एक दूसरी शक्ति मानी गई चित्त शक्ति चित माने ज्ञान ऐसे ही श्री कृष्ण की उस चित शक्ति को विशेष रूप से कहीं संकेतित करने के लिए जो ब्रह्म का ज्ञान है उसको ही कृष्ण के विषय में कह दिया गया संबित तो आल्हाद् संबित संबित माने जिसके द्वारा भगवान के रूप भगवान की अनुभूति और भगवान के सारे पर वस्तुएं इन सबों को का ज्ञान कराया जाए उसका नाम हो गया संबित शक्ति वस्तु हो और उसका बोध ना हो तो वस्तु होने का क्या लाभ आनंद हो आनंद का बोध नहीं हो तो ऐसे आनंद का क्या लाभ आनंद के साथ में जब तक संबित नहीं जोड़ा हुआ है तब तक वो आनंद भोग्य नहीं होगा भोग्य आनंद ही आस्वादनी होता है यदि भोग्य नहीं है तो आनंद होने पर भी वह परम परम आस्वादनी नहीं हो सकता तो आनंद के साथ में जुड़ने की आवश्यकता है कहीं ज्ञान तो आह्लादनीय शक्ति के साथ में संबित शक्ति हमेशा जुड़ करके रहती है संभित शक्ति की एक विशेषता है कि वह आह्लाद के साथ में भी जुड़ के रहेंगे और दूसरी ओर वह संधनी शक्ति के साथ में भी जोड़ करके रहेगी संभित शक्ति तीनों में विद्यमान है वो स्वतंत्र भी रह सकती है वह आह्लाद के साथ में भी जोड़ करके रहेगी वह संधनी शक्ति के साथ में भी जुड़ करके रहेगी संभित शक्ति नहीं है तो आह्लाद और नित्यता ये दोनों होने पर भी वे शक्तियां आस्वादनीय नहीं बनेंगी और जब तक अग्नि प्रकट नहीं होगी ज्ञान की विषय नहीं बनेगी तब तक अग्नि अर्थक्रिया कारक नहीं हो सकती जैसे सब वस्तुओं के भीतर अग्नि है इसके भीतर भी अग्नि है परंतु इसके ऊपर प्रेशर कुकर को रखा जाए तो एक हजार वर्ष में भी दाल गलेगी नहीं अग्नि तो है प्रकट अग्नि नहीं है जब तक अग्नि प्रकट नहीं है तब तक अग्नि काम नहीं करेगी तो संबित शक्ति की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वह आनंद को भी प्रकट करता है और वह स्वरूप को भी प्रकट करता है आह्लादनी शक्ति का तात्पर्य है जो स्वयं आनंद रूप है दूसरे को आनंदित करते हैं संबित का अर्थ है कृष्ण स्वयं ज्ञान रूप है और अपने आह्लाद को अपनी संधिनी इन दोनों को भी ज्ञान रूप इनका भी ज्ञान देते समय शक्ति स्वयं भी ज्ञान रूप है और आह्लाद और संदिनी इनका भी ज्ञान कराती है संदिनी का तात्पर्य है जिसके द्वारा भगवान केवल अंतकरण के द्वारा बोध न होकर के कर्मेंद्रियो और ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा भी बोध हो जाते हैं ब्रह्म केवल अंतकरण के द्वारा बोध है अनुभूति रूप है मन बुद्धि चित्त, अहंकार ये जो चार अंतकरण हैं, इनमें मन के अंत करण है भी कर कर समाधि में समाधि में मन का भी लोप हो जाएगा अहंकार का भी लोप हो जाएगा तब केवल ब्रह्म व्यक्ति मात्र के रूप में अनुभूति मात्र में ब्रह्म रह जाएगा तो परंतु श्री कृष्ण वे संधिनी शक्ति के द्वारा केवल अनुभूति रूप में ही बोध नहीं है अंतकरण के द्वारा ही बोध नहीं है बल्कि वे कर्मेंद्रियों के द्वारा लाल लगाने भोग लगाने उनके चरण दबाने इनके भी योग्य बन जाते हैं तो कर्मेंद्रिया भी वहां पर काम कर सकती हैं ज्ञानेन्द्रिया भी वहां पर काम कर सकती है शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनकी भी अनुभूति हो जाती है तो जो भगवान की शक्ति कर्मेंद्रियों और ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा भी भगवान को बोध्य बनाती है उस शक्ति का नाम है संधिनी अर्थात भगवान का वैकुंठ भगवान का शरीर भगवान की प्रिया भगवान के आसन पात्र छत्र शैया ये सारी वस्तुएं श्रीमद वृंदावन की लता पता ये सारी वस्तुएं बनी हुई है संधि से सो भगवान की जो चित शक्ति है उस चित शक्ति के तीन स्वरूप हुए एक हुआ आह्लाद आह्लादी शक्ति की स्वरूप मूल रूप में श्री राधारानी है पंच राधारानी में संबित शक्ति भी विराजमान है और इंद्रियों के द्वारा बोध होने के लिए वे कहीं संधिनी शक्ति से युक्त होकर के नव किशोरी हो करके भी वे विराजमान हैं चौदह वर्ष छह महीना सात दिन रास की रास पूर्णिमा के दिन उनकी जो रूप माधुरी उसका रसकों ने दर्शन किया नवकिशोरी के रूप में पूर्णकिशोरी के रूप में उनका रस जनों ने दर्शन किया तो संधिनी शक्ति भी विराजमान है माने ज्ञान शक्ति भी श्री राधारानी में विराजमान है स्वयं उनका जो स्वरूप है वह स्वरूप आनंद स्वरूप है ऐसे ही श्री श्याम सुंदर का स्वरूप है आनंद स्वरूप श्री राधारानी प्रेम स्वरूपा आनंद स्वरूप महाभारत स्वरूप होकर के विराजमान श्याम सुंदर रस स्वरूप होकर के विराजमान है तो मूल रूप में तो है रस परंतु तो ऐसा रस नहीं है जिसमें अपने आप को मैनिफेस्ट करने की क्षमता न हो उसमें सम्मित शक्ति भी मिली हुई है और सम्मित शक्ति के साथ साथ संधनी शक्ति भी भगवान में मिली है इसलिए वे ललित रसिक शेखर मयूर मुकुट धारण करके एक बिंब के रूप में भी विराजमान है एक स्वरूप उपास के रूप में भी वे विराजमान है वे केवल व्यक्ति मात्र होकर के विराजमान नहीं है बिंब व्यक्ति मात्र है श्री कृष्ण आस्वादनीय होकर के विराजमान है तीनों शक्तियों से युक्त है तो योग माया चित शक्ति चित्त शक्ति का ही एक स्वरूप योग माया है योग माया का तात्पर्य है जो दुर्घट घटना कर दे रास में भी गोपी विराजमान है और पति मंद गोपो के द्वारा रास में कोई बाधा नहीं उपस्थित की जा रही है क्योंकि छाया गोपी घर में विराजमान है इसलिए में कोई डिस्टरबेंस नहीं है छाया गोपी घर में विराजमान है यहमाश्रय दुर्घट घटना पटी ऐसी दुर्घट घटना करते हुए वे विराजमान श्री कृष्ण के श्रीअंग में एक काल में विभुता है और सीमता भी है मध्यम आकार होकर के एक छोटे से बालक होकर के शिशु होकर के यशोदा के सामने खड़े हैं दामोदर में बही आ रही है तो विविता और विरुद्ध धर्माश्रय लघु परिच्छता ये विरुद्ध धर्माश्रय <laughs> एक काल में श्री कृष्ण में प्राप्त हो रहे हैं तो ये योग माया है तो योग माया चित भगवान में योग माया नाम करके एक शक्ति है इसी योग माया को हम योगमाया कह सकते हैं इसी योग माया को हम अचिंत्य नाम करके भी शक्ति कह सकते हैं तो भगवान की शक्तियों का नाम है चित शक्ति भगवान की माया को हम कहेंगे चित शक्ति चित शक्ति उसका ही एक स्वरूप है अचिंत्य शक्ति वो अचिंत शक्ति सबसे ज्यादा बलवान है और जितनी भी शक्तियां हैं वे उस अचिंत शक्ति की बशबर्तनी होकर के विराजमान है भगवान की सारी शक्तियां उनके प्रधान है अचिंत शक्ति अचिंत शक्ति का ही विस्तार सारी शक्तियां हैं तो भगवान की निज शक्ति जिसको चित शक्ति कहा गया उसी का एक दूसरा नाम योगमाया है और उसी का एक तीसरा नाम समझ लें उसी का नाम समझ लें वो है अचिंत शक्ति उस अचिंत शक्ति चित शक्ति के ही तीन विभाग हैं, अचिंत शक्ति के तीन विभाग हैं आह्लाद ये तीन उसके विभाग हुए तो योग मच विशुद्ध सत्व परिणति। उस अचिंत शक्ति की एक परिणति है वो परिणति है विशुद्ध सत्व विशुद्ध सत्व का तात्पर्य है कि भगवान का जो शरीर है वह विशुद्ध सत्व से बना है हम लोगों का शरीर बना है सत्व रतंभ तीन वस्तुओं से और यह जो शरीर बना है यह आठ धातुओं से बना है माने केश से लेकर के और वीर तक जो आठ धातु हैं उनसे हमारा ये शरीर बना है तो भगवान का जो शरीर है वह भगवान का शरीर विशुद्ध सत्व से बना है बैकुंठ की जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी मिट्टी उनका रॉ मटेरियल, वह विशुद्ध सत्व है माने मुख्य रूप से संधिनी शक्ति है। लागनी संधिनी और संभित इनमें जो संधिनी शक्ति है वो संधिनी शक्ति से वहां की सारी वस्तुएं बनी है वे माया के तीन गुणों से बनी हुई नहीं है विशुद्ध सत्व परिणति, तार शक्ति लोके दिखाएता अब उन विशुद्ध शक्ति के साथ में श्री कृष्ण वैकुंठ में बड़ा विलास कर रहे हैं पंत ठाकुर के मन में विचार आया कि भाई मैं यहां वैकुंठ में अप्रकट श्रीमद वृंदावन में तो नित्य रास माधुर्य इनका आस्वादन कर रहा हूं परंतु जगत के लोग ठन उनको दिख नहीं रहा है इसलिए ब्रह्मा के एक दिन में एक बार मैं अपने उस विशुद्ध सत्व का भी दर्शन करा दूंगा अतः कृपा करके श्री कृष्ण कल्पावतार होकर के ब्रह्मा के एक दिन में केवल एक बार 125 वर्ष के लिए श्री पृथ्वी के ऊपर श्री कृष्ण अवतरित हो रहे हैं तो योग माया चित शक्ति चित्त शक्ति नाम करके भगवान की जो शक्ति है वह योगमाया है अर्थात दुर्घट घटना करने में परम परम समर्थ है और इसी दुर्घटना दुर्घट घटना करने वाली शक्ति का नाम अचिंत शक्ति है तो यह तीनों एक बात हुई योगमाया कहें चाहे हम चित्त शक्ति केहे चाहे हम अचिंत्य के अचिंत नाम शक्ति कहें चित्त शक्ति कहें योग माया ये एक चीज है इनके द्वारा तीन शक्तियों का विस्तार हुआ आह्लादनी शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति और शक्ति। वो शक्ति के साथ संविध श्री कृष्ण सर्वदा सर्वदा विराजमान है यह विशुद्ध सत्व परिणति श्री बैकुंठ जितना भी है वह बैकुंठ विशुद्ध सत्व शक्ति की ही परिणति होकर के विराजमान है उसी अचिंत शक्ति का परिणाम होकर के वैकुंठ विराजमान। उसमें भगवान का शरीर भी आ गया लीला की सारी सामग्री मुकुट लकुट हार, शैया ये सारी चीजें भी आ गई और जितने भी धाम वो धाम भी सब आ गया ये सब विशुद्ध सत्व की ही परिणति होकर के विराजमान है अब इनकी जो अपूर्व मधुरमा थी उससे वैकुंठ के निवासी तो गोलोक के निवासी तो आनंदित हो रहे हैं परंतु हम बंचित हैं जंगल में मोड़ना चाह किसने देखा ठीक है तुम्हारी लीला हो रही होगी हमारे किस काम की हमको तो दिख नहीं रही है तो हम सभी के लोगों को भी कृषकृत्य करने के लिए श्री कृष्ण ने 125 सौ पच्चीस वर्ष ब्रह्मा के एक दिन में अवतरित होकर के उस लीला को दिखाया और यही रूप रतन भक्तगणेल गुण धन और जो दिखाया जो लीला यहां पर प्रकट की यही भक्तगणों का गुण धन है प्रकट कई नित्य लीला हईते आपकी जो नित्य लीला थी उस नित्य लीला से उस लीला को हम लोगों को दिखाने के लिए भी ठाकुर ने प्रकट कर दिया और कृष्ण ऐसा कृष्ण का स्वरूप है कि अपने रूप को देख करके कृष्ण स्वयं चमत्कारित हो जाते हैं स्वभाग्य यान नाम सौंदर्याद गुणग्राम नित्य धाम श्री कृष्ण अपने उस सौभाग्य को जगत को दिखाना चाहते हैं तो यील पैकम श्री कृष्ण ने मन में विचार किया कि बिचारे संसार के जगह जन मेरे लीला का दर्शन किए बिना अधूरे रहेंगे अकृतार रहेंगे जब तक लीला प्रकट नहीं करूंगा तब तक वे लीला गायन किसका करेंगे इसलिए लीला प्रकट होनी चाहिए मेरा नाम प्रकट होना चाहिए मेरा रूप जगत में भी प्रकट होना चाहिए तभी तो उसका ध्यान करेंगे बेचारे जगत के जो जीव हैं, उनको गोलोक तो दिखेगा नहीं गोलोक में जो लीला नाम रूप हैं, वो तो उनको दिखेंगे नहीं इसलिए श्री कृष्ण ने कृपा करके अपनी गोलोक की लीला को अप्रकट वृंदावन की लीला को सबके लिए प्रपंच बनाया। तो गोचर रूप तोम स्वयोग माया बलम दर्शन अपनी अचिंत शक्ति का दर्शन कराते हुए पृथ्वी पर उसको प्रकट किया दर्शेल अगत तात्पर्य है कि अरे संसार के जीवो तुम मेरे रूप का दर्शन नहीं कर सकते हो परंतु मैं अपनी कृपा शक्ति के द्वारा अपना नाम रूप गुण लीला इनको तुम्हारे सामने प्रकट कर देता हूं अब तो तुमको विकल्प मिल गया ना जिस लीला को मैंने प्रकट किया उसका ध्यान करो और उसके आधार पर मेरा मुझे प्राप्त करो विस्मा पनम स्वसगर्धे ये कृष्ण का रूप ऐसा है कि स्वयं श्री कृष्ण को भी विस्मित कर देने वाला है का भी आभूषण करके रूप अपूर्ण रूप से विराजमान है काम गायत्री के सारे चौबीस जो अक्षर हैं उन सारे चौबीस अक्षरों में यहां पर श्री कृष्ण अपने सारे चौबीस चंद्रमाओं को अपने स्वरूप में आगे प्रकट कर रहे हैं उसलिए काम गायत्री इत्यादि की जो व्याख्या कृष्ण के वेणु माधुरी की जो व्याख्या उसका निरूपण करें बोले भाई काम गायत्री में तो हमको पच्चीस अक्षर दिख रहे हैं सारे चौबीस तो नहीं दिख रहे हैं साढ़े चौबीस कहां से आगे उसकी फिर आगे आगे एक प्रसंग में व्याख्या करेंगे कि वहां पर काम देवा आधा अक्षर है ऐसे सारे चौबीस अक्षर पच्चीस अक्षर नहीं है सारे चौबीस अक्षर है ये सारे चौबीस अक्षर श्री कृष्ण के श्रीरंग में सारे चौबीस चंद्रमा मन दस नक्ष चंद्र के रहे हैं एक चंद्रमा है पूरा मुख और उसमें दो चंद्रमा है कपोल और एक चंद्रमा जो है तो एक चंद्रमा मुख दो चंद्रमा हो गया कपोल तीसरा चंद्रमा जो है वो उन्होंने तिलक लगा रखा है वो चौथा चंद्रमा चार चंद्रमा एक मुख चंद्र वो कपोल चंद तीन हो गए और एक तिलक ये हो गया चार तो चौबीस हो गए आधा चंद्रमा कौन सा वो है ललाट ऐसे श्री कृष्ण के ही श्रीअंग में विराजमान साढ़े चौबीस चंद्रमा उनको ही साढ़े चौबीस अक्षरों के रूप में यहाँ प्रकट किया गया बल वृंदावन जय ऐसे कृष्ण के ऐश्वर्य का पहले वर्णन किया और माधुर्य का वर्णन करते हुए विराजमान हो रहे गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरी गोविंद जय जय राधा रमण श्रीनताल गौर हरी जय श्री राधेश कल कथा तो होगी ना, ना कल कथा होगी ना हा, होगी हाँ ओम हो, ओम कोई बात नहीं क्या कल नहीं कोई कल दीपावली है कल कथा होगी कि नहीं बाबा हाँ हाँ काके नहीं है होगी ठीक है अच्छी बात आ जाएंगे थोड़ा जल्दी कर देंगे और क्या है जैसे किसी को पूजा पूजा में जाऊंगा Olá e